بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كان القسم الثالث غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد قابلا للاختصار مختص مفتغ... مستغرا الى الازاحه والى التجديد والى التجديد लेकिन सालिस लेकिन वो वो तो मरा सालिस गैरा मसून महफूज नहीं थी उसी को निकाला अरा मज़िल तो वो महफूज नहीं थी किसे अनिल वीरी और तकवीर से वीरी और तकीब से यानी किस्म सालिश जो थी वो हसु से तस्वीर से ताकी से महफूज नहीं थी काबिलख्तिस व मुफ्तराजाहीख्तार के काबिल की और वजाहती महताज थी वजाहती और तजवीब यानी जायद बातों से खाली करने की मोहताज थी ये तो हुआ इसका मतलब यहाँ से कहने के चाह रहे हैं कहना यहाँ से ये चाह रहे हैं पीछे देखो एक बात आई थी इन्होंने इस किताब के बारे में बतलाया था कि ये किताब कैसी है समझाया था कि इन में बलावत और उसके तो मिन अजल़लूमी कदरन व अधक्रन के अजलूम में से हैं मरतब के अतबार से और अदक्म में से हैं निकात के अतबार से फरमाया था कि यौर को दरबियती व असरार हुआ किरबी ये बारीकियाँ और उसके असरार को पहचाना जाता है इसके ज़रिए है न और एजाज के चेहरों से उसके पर्दों को नजम क़ुरान हटाया जाता है खोला जाता है तो। फिर इधर कहा था चारों से इतमो चालीस इसमें चालिस जो है वो उलूम की, जिसको मैंने जिसको इसमें चालिस जो है उलूम की, मफ्ता कौन सी किताब थी, किता थी? जिसमें से उसके अंदर नौ नौ तरह का बयान था और उसमें से जो तीसरा है उसमें क्या थी इसमें चालीस के तीन किस्में तीन किस्मों के अंदर तीसरी में इसमें चालीस में क्या थी अरे जो तीसरी किस्तम थी किसमें थी अन्य बराबर बनावर तो उसी को बदला ले इसमें चालिस मफ्तालूम की जिसको फाजिल کیا याकूब यूसुफ चक्काकी ने تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ بدلا में کتاب کیسی ہے کہ یہ عظیم ترین ہے ہے نا है नम کی की میں عظیم ترین तरीन مشہور کتابوں میں سے اور یہ ये नशे के سے بڑی عظیم अजीम ترتیب اس کی بڑی اچھی ہے اور आतम तहरीरन तहज़ीब के एतबार से भी इसमें काट छाट भी बड़ी अतबार से यह मुकम्मल है कांटछाट के अहतबार से भी मुकम्मल है और उसूल को जमा करने के एतबार से भी ये बड़ी अच्छी किताब है यानी इन्होंने इसकी खूब तारीफ की तो इससे मालूम हुआ कि ये किताब बहुत अच्छी है तो अब एक इकाल ये होता था कि जब ये किताब इतनी अच्छी थी तो आपने फिर ये जो ये किताब लिखी है तलख़ी आपसे तलखता लिखिए छाट कर काट छाट करिए उसके अंदर इसकी क्या जरूरत थी या उसी को बतला लें तो बहुत अच्छी हो लेकिन उसके अंदर इतनी अच्छी होने के बावजूद फिर भी हश्व तकवील और ताकद वगैरह मौजूद थी इसलिए मैंने एक किताब को लिखा है आगे अल्लाह को बतलायेंगे कि मैंने इस किताब क्या क्या किया है लेकिन किस्म सालिश वो महफूज नहीं थी हशबू से हशबू किसको कहते हैं और वो वह जाहिर शुरू कलिमा है जाहिर शुरू है कि जिसकी जरूरत ना हो जिससे मुस्तनी हो यानी जिसकी जरूरत ना हो वह तकवील ही और तकवील से भी महफूज थी तकवील से भी महफूज नहीं थीरा महफूज तफवील किस कहते हैं वह हुआ जाइद अला असली मुराद बिलाफायदी और वो जाहद अल्फाज होते हैं जाहिर चीज होती है असली मुराद पर बिलाफा बगैर फायदे के अब देखो हश् और तफवील इसमें यह फर्क होता है होता तो दोनों ही जाहिर है कोई फायदा नहीं होता फर्क इसके अंदर यह होता है कि जो हशब के अंदर नहीं होती है। बाकी फर्क, और फर्क इनके दरमियान इतना की बेहतर में आप जान लेंगे पहचान तो लेंगे व तकी पीछे से आज फैसला कहते हैं तकीब किसको कहते हैं वह हुआ कौन कलामी सह और वो कलाम का मतलब होना है पेचिदा होना है की जिसके मानव सहलत तो के साथ न हो इसकी फिर दो किस्म आती है ताकि ताकीर लफजी अगर लफ्जों के अंदर तकी और पेशीदगी पाई जाए तो वह ताकीद लफजी है महाना के अंदर पेशीदगी हो तो ताकि मानवी है आगे फरमाते हैं काबिलन अख्तिसारख्तिस के काबिल अभी जो काबिलन का लफ्ज लेकर आए हैं इसके बारे में फरमा रहे हैं कि ये खबर है खबर के बाद खबर खबर ये खबर है खबर के बाद किसकी खबर है, है नीचे आया ना शुरू में वालिन काम सालीसु नीचे लाकिन कानिसमसून ये तो एक खबर होगी और दूसरी खबर क्या है काबिलन दूसरी खबर काबिलन समय खबर खबर यानी वो किसके अंदर तस्वीर तो थी तफवील की वह मुफ्त अहताजन इरन की और वह महताज की वजाहत की वो जो किताब है तुलसी वाली इसमें सालिसमूम की वो वजाहत की मोहताज थी क्यों और लिमा की मिनतर इस वजह से उसमें ताकीर थी ये मिन होता है बयानिया माँ का बयान उस तकीर की वजह से जो उसमें थी ठीक है ना वहीजरीद तजरीद की मोहताज थी तजरीद यानी पाँचों चीजों से खाली कर देना लिमा की मिनत हशह से उसके अंदर हस मुखार मैंने मुख्तर को जमा किया मैंने मुख्तर को तालीफ किया कहते तारीफ कियाबलागत ही बलागत और उससे उसका जवाब दे रहे तो जब ऐसी बात है तो मैंने क्या करा अलू तो मैंने मुख्तसर को फ़िल के जिसमें शामिल हैं मा जो शामिल है उन चीजों को जो उसमें है कितने हैं कितने है? में। और किन चीजों को मिरल खाद तर्जु तो तो इस तरह कर लेंगे जो शामिल है उनकी तहसीक करते हैं जिसकी यादी आह का मुहायदा और वो ऐसा हुक्म कुल्ली है के जो अपनी तमाम जस्की याद पर मुंतब हो ताकि उससे उसके अम को पेचान लिया जाए जैसे हमारा कौलिन मुनकरिन यीद हो हर हुक्म जो इनकार करने वाले के साथ हो या जीबूता उकीद हो उसके ताकि लाना वाजिब है फायदे के बारे में थोड़ा सा सुनो देखो हैं। ये में हैं कि जो अपनी होकी फायदा हो। अब इसकी जितनी भी जदव्वियात होंगी ये सब पर मुंत होगा जो हकुम भी ऐसा होगा कि जहाँ पर इनकार हो रहा हो तो वहाँ पर ताकिब चलाना वाजिब होगा एक शख्स जेब के आने का इंतजार करता है कि जैद नहीं आया तब उसके सामने जब हम कलाम करेंगे तो क्या कहना पड़ेगा इन चलो खड़े होने के बारे में के एक शख्स के खड़ा होने का इंतजार कर रहा है तो क्या कहेंगे ताकत के साथ इनदिमुन बेश खड़ा है।, क्या बेशक आया है अगर आया है तो के साथ लेकर आए तो देखो हर वो हकुम जो इनकार करने के वादे के साथ हो जिसका उनके मौजूद हो तो उसके सामने ताकिद का वाजिब है तो यही फायदा है अभी हर जो भी इसकी जुर् आएगी मुंतविक ना जैसे कुल्लू फाइलिन मरफो हों हर फाइल मरफो होता है अब जो भी फाइल आएगा तो हर फाइल पर क्या होगा रफा आएगा तो ये ऐसा फ़ायदा है फायदा क्या है हर फाइल मरफो होता है? जब हर फाइल मरपू होता है अब जो भी फाइल होगा ये और जस्तिया जो अपनी तमाम जुसियात पर तो मुंतवि होता हो ताकि उससे उसके अफका को पहचान लिया जाए हर वो लाना है। अलामा ही तो हैं। और वो शामिल है अलामा उन मितालों पर जो उसकी महताज है जिससे अलामा उन चीजों पर जो उसके जिनकी जरूरत है और वो मुश्तमिल है कौन मुख्तर और वो मुख्तर यानी तल्तमिल जिनकी तरफिया वो क्या चीज़ें है मेरा लमसिलानी मिसाले और शवाहिद मिसालों और शवाह की जरूरत थी तो मैंने मुख्तर गिर दी और उसके अंदर मिसाले और शवाह वगैरह तब जिक्र कर दिए अमसिला मिसाल किसो तो कहते हैं वही जज्ञियातुल मजूरातोली और वो जज्वियात है जो जिक्र की गई हो होद की वजाहत करने के लिए शवाद किसो तो कहते हैं शाहिद की जमाए शवातुलमजूरतुलवायदी और वोजियातरा वो जजियात है जो जिक्र की गई हो कवाद को साबित करने के लिए क्या फर्क हुआ याद है शाहिद मिसाल जो होती है हो किसी चीज किसी कायदे की वजाहत चलने के लिए आती है। जैसे फाइल कुल्लु फाइल मरफू है हर फाइल क्या होता है मरफू होता है जैसे काम जईदुन से खड़ा है तो देखो जयदुन ये फाइल है इसलिए क्या है मरफू है ये तो ही मिसाल हर फाइल मरफू होता है इसकी इसको हम पेश करें कुरन करीम या हदीफ से या किसी अरबी माहिर से जिसकी अरबियत मुसलम हो जैसे कुरान की कोई मिसाल पेश करो इसके अंदर फाइल आ रहा हो अरे इतना बड़ा पुराना है कहीं तो कुछ बता दो यही मान लो मिसाल के तौर पर है फुलसान नाइबाइल जो होता है वो भी मरफू होता है नाइबाइन मरफो होता है क्या फायदा है हमने इसको साबित करने के लिए पेश किया इसको कुरान की आयत को इंसान देखो इंसान क्या यहां पर मरकू तो जब कुरान की आयत पेश करें या या किसी हजीज याबी अच्छा अरबी जान जिसकी अरबी मुसल्लम हो उसकी बात को पेश करें तो इसको क्या कहेंगे शाहिद कहेंगे ठीक है ना यानी साबित करने के लिए वो शाहिद का मतलब यह होता है कि हमने तो न मिसाल के साथ साथ बात साबित भी हो जाती बित भी हो जाती है यानी मुदल हो जाती है तो वह कुरान को तो कोई तोड़ नहीं सकता चलो नहीं। वही जजियातल मजकूर तो इस बात के साथ शवाहिर मिसाल यादकूर वो जजियात जो जिक्र की गई हो कवायदी वजाहत के लिए तो शवाहिर िया और वो जतिया जो जिक्र की गई हो कवाद को साबित करने के लिए जब कवायद को साबित कर देंगे तो वजह खुद हो जाएगी मिरल अमसिलती वो लिहाजा वो खास है वो कौन मिसाल से यानी कायदा वो शाहिद सवाहिद जो है ये खास है किससे <ते>, मिसाल से अमसिलानी शाहिद खास है मिसाल से शाहिद खास है मिसाल से दे तो, दे तो क्या होगा अरे जो मिसाल होगी वो शाहिद नहीं होगी जो मिसाल होगी तो शाहिद नहीं होगी लेकिन जो शाहिद होगा वो मिसाल भी होगी कायदे को साबित भी करेगी और जो उसको वाजे भी कर देगी लेकिन जो मिसाल होगी वो कायदे को से वा, वाजे करेगी साबित नहीं करेगी उसी को बतला रहे सही तो मेरा लम्सला थी बस वो खास है आगे वलम आलू जो की तक ही बता दी और मैंने मेहनत में कोशिश में पोता ही नहीं की पेमेंट की तकती उसकी करने में तहसीक और उसकी तहजीब करने में चलो आगे इन